नमस्कार आज 24 जून 2021 गुरुवार का दिवस है और हरिघात्रिक आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम है आप सबका स्वागत है आज का दिन वैसे विशिष्ट दिन दिवस है जैसे आपने कुछ छोटी सी हमारे आश्रम की बुकलेट पढ़ी ही होगी हमारे बाबा देवीशंकर जी चटर्जी ने आज के दिन अपना शरीर त्याग किया था उन्होंने बोला था कि जस्ट पूर्णिमा के दिन जिस दिन हम कबीर जयंती भी बोलते हैं इसे दोपहर को ठीक बारह बजे अपना शरीर त्याग करूंगा। और एक हफ्ता पहले उन्होंने जैसे घोषणा की थी और ठीक दोपहर को बारह बजे ओम के उच्चारण के साथ उन्होंने अपना शरीर त्याग किया था तो आज के दिन हम सदैव उनका स्मरण करते हैं बाबा का और इस दिवस को हम लोग बरसों से अव्यक्त मूर्त दिवस के नाम से मनाते आए हैं तो योग से आज गुरुवार भी है और आज अव्यक्त मूर्ति दिवस भी है तो हम बाबा को प्रणाम करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें सद्बुद्धि प्रदान करें और हमारी जो आध्यात्मिक उन्नति है उसकी रक्षा करें पिछले हफ्ते हाँ तो अभिनव गुप्त पादाचार्य जी की जयंती के उपलक्ष में हमने जो कार्यक्रम रखा था परमेश्वर का स्वरूप और उसके पहले हम जो उसमद गीता पर आधारित गीतार्थ तो संग्रह का अध्ययन कर रहे थे उस अध्ययन के क्रम में हम नवें अध्याय के अंत में थे तो अंत के कुछ श्लोकों को अपन देख लेते हैं ताकि हम उस निरंतरता को पुनः स्थापित कर सकें हमने अंतअंत अंत में जब देखा था नवे अध्याय में अनन्या चिंतयन्तो तो माम ये जना परास थे तेशाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेम भाम्य ये तो परमेश्वर ने हमको इस बात का आश्वासन दिया था कि जो अनन्य भक्ति करते हैं मेरी संसार से हटकर परमेश्वर में मन लगाते हैं और मेरे सिवा उन्हें किसी और से प्रियत नहीं है यानी मात्र अनन्य प्रीत है तो मैं उन्हें अपने से युक्त कर लेता हूँ सदा के लिए उन्हें योग प्रदान करता हूँ योग का मतलब होता है परमेश्वर और जीवात्मा का मिलन उसी को योग बोला जाता है तो हमारे हिंदुस्तानी शास्त्र में योग के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं वर जो सर्वोच्च स्वरूप है वो है जीवात्मा का परमात्मा से मिलन वही योग है तो योग प्रदान करने का आश्वासन देते हैं और उसकी क्षेम की भी आश्वासन देते हैं कि जो योग तुम्हें मिलेगा उससे तुम फिर वापस नीचे नहीं गिरोगे वो क्षेम तुम्हारा मैं करूँगा ना स्थाई रूप से वो उपलब्ध है क्योंकि आप स्वर्ग में जाते हैं तो वापस धरती पर आते हैं इंद्रलोक जाएंगे तो वापस धरती पर आएंगे क्योंकि आपका जब तक पुण्य क्षय नहीं होता तब तक आप उन लोगों को उन भोगों को प्राप्त कर सकते जैसे हमने अगर इच्छा की कि मेरी दुकान खूब चले हमने यज्ञ किया तो युगान हो सकता है खूब चले लेकिन पुण्य क्षय के बाद में वो आखिर समाप्त हो जाएगी आपकी कितनी भी जो भी उन्नति है सांसारिक उन्नति हम के आध्यात्मिक उन्नति सांसारिक उन्नति या हम बहुत सारे ज्ञान की या समाज में हमारी प्रतिष्ठा या हमारा राजनीतिक पद इन सब की हम जो बातें करते हैं तो वो समस्त उन्नतियाँ हमारे पूर्व कर्मों के पुण्य कर्मों पर आधारित है हैं और वो कर्मों का क्षय ठीक वैसे ही होता है जैसे हमारे बैंक का बैलेंस अगर हम उसमें कुछ न डालें और निकालते चले जाएं तो बैलेंस खत्म हो जाता है ऐसे ही जब हमारा पुण्य क्षय हो जाता है तो स्वर्ग से हम वापस धरती पर उतार दिए जाते हैं अब स्वर्ग में और पुण्य करने की जगह नहीं है क्योंकि वहाँ पर शरीर ही नहीं और वहाँ पर सब कुछ को सब कुछ मिला है तो फिर वह किसके लिए पुण्य करोगे किसको दान करोगे या किस पर तुम कृपा करोगे वहाँ पर किसी भी तरह का पुण्य कमाने का कोई अवसर नहीं इसलिए वहाँ से पुनः हम इस संसार की यात्रा में भेज दिया जाता है। इसलिए ये एकमात्र पृथ्वी ही ऐसी जगह है धरती ही ऐसी जगह है इस संसार में रह कर आप कर्म कर सकते हो और कर्म का फल भोग सकते हो और साथ ही साथ कर्म से मुक्त भी हो सकते हो ये समस्त है मात्र इस ग्रह पर उपलब्ध इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर तुमको वो क्षेम मिलता योग मिलता है तो वो स्वर्ग की तरह अस्थाई नहीं होगा इंद्रलोक की तरह अस्थाई नहीं होगा किसी संसारिक प्राप्ति की तरह दुकान की तरह स्थाई अस्थायी नहीं होगा वरण वो हमेशा के लिए होगा चिरस्थायी होगा हमेशा के लिए या वो अब सनातन योग हो जाते इसके बाद हमने एक ये पढ़ा था ये अपने अन्य देवता भक्ता यजंत श्रद्धेयान्विता ते अपनी मामे व कौंत्य यजंत अविधि पूर्वकम भगवान ने कहा था कि कि है कौंते अन्य देवताओं की जो भक्ति करते हैं मुझसे इतर अन्य देवताओं की जो भक्ति करते हैं और जो श्रद्धा से भक्ति करते हैं वे भी मेरी ही भक्ति करते हैं जो लोग हालांकि भक्ति करने में वो अविधि से भक्ति करते हैं अब इसका कई तरह से अलग अलग मतलब लगाए गए हैं लेकिन जो आज शिव दर्शन से संबंधित हम जहां यहाँ बात करने बैठे हैं तो इसी मत को समझने का प्रयास करते हैं यहाँ अविधि का मतलब होता है अन्य विधि से अब अन्य विधि क्यों इसलिए कि जब हम किसी देवता की भक्ति करते हैं तो देवताओं की भक्ति के लिए हमें एक मंत्र एक श्लोक या एक विशिष्ट विधि प्रिस्क्राइब्ड है जिसको हम विधि निषेध बोलते हैं दिया हुआ हुए कि शास्त्रों में कि इस तरह से सूर्य भगवान का पूजन करो इस तरह से चंद्र देवता का पूजन करो इस तरह से आप इस देवता की पूजन करो ऐसा अलग अलग देवताओं के पूजन के अलग अलग दिशा निर्देश दिए हुए हैं लेकिन जब पूजा करने वाले के ही पूजा करनी हो तो इसमें दिशा निर्देश कुछ भी नहीं है क्योंकि खुद के लिए कोई मंत्र नहीं है जैसे आप कहो मुझे दिल्ली जाना है तो बोले ठीक है मोटरसाइकिल से जा सकते हो कार से जा सकते हो रेल से जा सकते हो हवाई जहाज से जा सकते हो आपको मुझे मेरे ही पास आना है तो फिर मौन तो फिर, फिर कैसे जाओगे कहाँ से जाओगे क्योंकि इस यात्रा के लिए कोई बाहरी साधन नहीं है अंतर यात्रा के लिए किसी भी बाहरी साधन का नितान्त अभाव है इसलिए यहाँ पर भी कोई विधि नहीं है जब आप भीतर की यात्रा पर जाओ तो कोई विधि नहीं है और वैसे ही जब तुम अन्य देवताओं की पूजा पूर्ण श्रद्धा से करो तो भगवान कहते हैं कि वो पूजा मेरे पर ही आ जाती है लेकिन जब कामना पूरक होकर तुम तो देवताओं की पूजा करते हो तो वो छोटे छोटे देवताओं के रूप में मैं तुम्हें वो छोटे छोटे वांछित फल प्रदान कर देता हूँ लेकिन मैं पूरी तरह से उन लोगों को अपने में समा लेता हूँ जो मात्र बिना किसी कामना के मात्र प्रेमवश इस सृष्टि को अपना ही स्वीकार करके अपना ही जानकर जो मेरी ये करते हैं तो मैं उन्हें अपने में समा लेता हूँ इसमें कोई संशय नहीं है यहाँ पर भगवान इस द्वैत और अद्वैत का फर्क बताते हैं जब आप अद्वैत की भावना में होंगे तो हम संसार से कुछ मांगेंगे कि ये हमारे पास नहीं है जब आप ये जानोगे कि समस्त सृष्टि मेरा ही स्वरूप है फिर आप भगवान से क्या मांगोगे कि अगर मेरे जीवन में कुछ है तो यही है कि परमेश्वर से योग नहीं है इस आत्मा का परमात्मा से योग नहीं है बाकी तो समस्त सृष्टि मेरा ही विकास है तो जब समस्त सृष्टि मेरा ही विकास है तो फिर मुझे और सृष्टि की किसी वस्तु को मांगने से क्या तात्पर्य तब वो परमेश्वर से वही योग मांगता है जो उसको चाहिए क्योंकि यही एक योग है जो स्थाई रूप से उसे परमेश्वर से जोड़ देता है भगवान कहते हैं कि मैं ही यज्ञ का स्वामी हूँ बीस ये क्या है और यज्ञ पुनर्जन्म का कारण नहीं है ये भगवान बोलते हैं नवें अध्याय में यज्ञ पुनर्जन्म का कारण नहीं है लेकिन यज्ञ पुनर्जन्म का कारण हो भी सकता है अब इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस यज्ञ को कैसे करते उस यज्ञ को जब आप किसी विशिष्ट कामना की पूर्ति के लिए करते हो तो वो पुनर्जन्म का कारण है क्योंकि उस वक्त आप किसी कामना को पूर्ण करने के लिए आग्रह करते हो वो आग्रह एक प्रकार की जिद है मुझे तो बैंक से पैसे उधार लाना ही और घर में एक नई कार खरीदना है। ये अब पिताजी ने मान लिया ठीक है ले लो बैंक से उधार लेकिन अब इसको ब्याज से ही चुकाना भी है ये तय है क्योंकि जैसे ही हम उधार लेते हैं हम ऋणी हो जाते हैं अब कामना परक यज्ञ या वो समस्त प्रोजेक्ट जो किसी विशिष्ट सांसारिक उपलब्धि या सुख के लिए किए जाते हैं वो एक प्रकार से लोन है उधार है उसको आपको चुकाना ही पड़ेगा हम गलती से ये समझ बैठते हैं कि हम जो यज्ञ करके जिद्द करके हमारे घर बच्चा नहीं तो हमको बच्चा होना ही हमारे घर ये नहीं जैसा करने हमको नौकरी लगी लगवा लाए इस प्रकार के हम जो यज्ञ करते हैं वो समस्त यज्ञ उधार है भगवान स्पष्ट बताते हैं कि ऐसे यज्ञ आपको कर्मबंधन में डालेंगे ही अब हम क्या समझते हैं कि सभी यज्ञ ऐसे हैं भगवान कहते हैं ऐसा नहीं यज्ञ में कोई समस्या नहीं है समस्या तो यज्ञ करने वाले की भावना में है कि वो किस उपयोग से किस कारण से और किस उद्देश्य को लेके यज्ञ करता अगर वो यज्ञ इसलिए करता है कि परमेश्वर की प्रीति के लिए करता है लोक संग्रह के लिए यज्ञ करता है तो उसको किसी भी तरह का कर्मफल नहीं है लोक संग्रह के लिए यज्ञ कौन करता है जो ज्ञानी है उसे कुछ भी करना आवश्यक नहीं है है ना स्पष्ट है वो चाहे वैदांतिक भावना हो चाहे शिव दर्शन की जो ज्ञानी है उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है अब उसको ये करना कंपलसरी नहीं कुछ भी ऐसा आवश्यक नहीं कि ये तो करना ही पड़ेगा लेकिन वो लोक संग्रह के लिए संसार को एक उदाहरण देने के लिए लोगों को बताने के लिए ताकि ऐसा न हो कि मैं घर में बैठा रहा तो सभी लोग घर में बैठ जाए क्योंकि मुझको लोग श्रीमान मान के अपनी राह तय है करते हैं अगर यहाँ पर गाँव के अंदर कोई बहुत प्रतिष्ठित दस बीस लोगों को देखो वो जैसा आचरण करेंगे उन आचरणों को दूसरे लोग उसका अनुसरण करेंगे तो आचरण का अनुसरण होता है तो यहाँ पर अगर कोई जन अगर ऐसा आचरण करेंगे जो लोगों को हमको शिक्षण नहीं देना है तो उस स्थिति में वो लोग गलत आचरण या गलत दिशा में चले जाएँगे तो उसको रोकने के लिए श्रेष्ठीजन क्या करते हैं लोक संग्रह के लिए यज्ञ करते हैं तो लोक संग्रह के कि लिए किया गया यज्ञ कभी बंधन कारक नहीं होता क्योंकि तो उसमें कोई कामना नहीं है उसको उसको तो परमेश्वर से प्रीति ही या संसार से प्रीति है कि सब लोग सही राह पे चले और दूसरा वो अगर खाली प्रीति से करता है कि मैं समस्त देवताओं को प्रेम से भोग लगाना चाहता तो हूं मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे तुम तो बस मेरे पर यह कृपा बनाना मेरा जीवन सार्थक हो जाए है ना मुझे परमेश्वर से प्रीति है आप सब लोग खुश रहो जैसे हमको अगर किसी एक छोटी सी चीज़ मिल रही है तो मैंने कहा ठीक है हमको तो उस बड़ी चीज़ से लेती है यह भी हम आपका भेंट स्वीकार कर लेते हैं अगर हमको नहीं चाहिए तो भी हम स्वीकार कर लेते हैं लेकिन उस समय में आपकी आंतरिक भावना उसकी मांग करने की नहीं है अगर परमेश्वर उस यज्ञ के बदले में उसको सुख भी देते हैं उस सुख को भी सिर्फ झुकाकर स्वीकार कर लेता उस लेकिन उसकी मांग उसकी नहीं है उस स्थिति में यज्ञ कभी भी बंधनकारक नहीं होता है इसलिए भगवान कहते हैं कि यज्ञ की भावना यज्ञ किस उद्देश्य से और किस भावना से किया गया है वो महत्वपूर्ण है और यज्ञ का मतलब यहाँ पर खाली वो भविष्य चढ़ाने वाला यज्ञ नहीं है अब हम इसको है ना ब्रॉड एस्पेक्ट्स में देखते हैं है ना इसके विस्तृत परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि यज्ञ का यहाँ पर मतलब होता है कोई भी हाथ में लिया गया काम जैसे अगर हम उदाहरण कई सारे हो सकते हैं लेकिन छोटे छोटे उदाहरणों से हम समझ लेते हैं कि जैसे हैं हमने कहा कि हम है ना गांव में भागवत जी का पाठ करवाएंगे उसके हम मुख्य यजमान बनेंगे और उसमें हम 10-20 लाख रुपया खर्च करेंगे है ना लेकिन अगर ये परमेश्वर की प्रीति से किया गया है कि परमेश्वर की प्रीति है मुझे कि वो सुनने को लगा आनंद आएगा सबसे आगे बैठ के सुनूँगा और उसमें पूर्ण आनंद आएगा तो फिर परमेश्वर की प्रीति से किया गया यज्ञ आपको किसी भी बंधन में नहीं डाले ये भी यज्ञ है जो हम भागवत जी कर ये भी यज्ञ है और लेकिन अगर हमको लगा इससे मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी मेरे लड़के के अच्छे परिवार में शादी हो जाएगी है ना मेरे को कल जाके मेरी दुकान अच्छे चलने लग जाएगी क्योंकि प्रतिष्ठा की चाह सबको होती लोकेेश बोलते हैं इसको ये लोकेष्णा सबको होती है कि भगवान कहे कि मेरे जिधर जाऊँ लोग मेरे को प्रणाम करे कहीं जाऊं तो मेरे को हाथ हार खुर कहीं जाऊं तो मुझे स्टेज पे बिठाए तो ये लोकेशन सबको होती है उस लोकेशन से अगर हमने उस कार्य को किया चाहे वो फिर श्रीमद भागवत जी का पाठ भी करवाया तो वो कर्म का बंधक है इसलिए हम ये नहीं कह सकते पाठ करवाने वाला मूर्ख है लेकिन पाठ किस भावना से तुमने वो करवाया वो कहता ठीक है मेरे लिए 20 लाख रुपए महीना ही नहीं रखते खर्चा हो जाए हो जाए लेकिन मेरे को तो आनंद से सुनने को मिलेगा मुझे और कुछ नहीं चाहिए उसके हृदय में लेश मात्र भी अहंकार नहीं है लेश मात्र भी सांसारिक कामना नहीं है लेश मात्र भी उसे किसी तरह का कोई दिखावा नहीं करना कई लोग दिखाना चाहते हैं कि देखो तो हम कितने धनवान हम पैसा दिखाने की जगह नहीं हम यहाँ दिखाते हैं कई लोगों को ऐसा लगता है कि इससे हम अगले चुनाव में मेरे को टिकट मिल जाएगा इस प्रकार की कई भावनाओं को लेकर जब हम कोई इस प्रकार के कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से बंधन कारक है लेकिन जब हम उसको परमेश्वर के प्रेम के नाम से करते हैं तो उसमें कोई बंधन नहीं है तो कई उदाहरण हो सकते हैं तो भगवान कहते हैं कि मुझसे प्रेम करो और संसार के समस्त कार्यों को मुझे अर्पित कर तो क्या खाता है क्या करता है कौन से प्रोजेक्ट कौन से यज्ञ हाथ में लेता है वो सब कुछ मुझे अर्पित करते हैं यानी परमेश्वर के प्रेम के लिए मैं खाऊंगा उसी के लिए चलूंगा उसी के लिए बोलूंगा उसी के लिए हर यज्ञ करूंगा यानी संसार में जितने भी मैं प्रोजेक्ट चुछ। चुछ। हाथ में लूँगा उसमें एकमात्र उद्देश्य मेरा न तो लोकेशना होगी ना कोई पुत्रेशना होगी न यशेशना किसी तरह की मेरी येषणा नहीं होगी वित्तेषणा भी नहीं होगी कि मेरे को इससे पैसा मिल जाए वरन मेरी एक ही बात होगी कि परमेश्वर का प्रेम मेरे में है वो परमेश्वर को मिल जाए परमेश्वर का प्रेम मुझे मिल जाए और हम एक हो जाए इसी को बोलते हैं सर्वोच्च योग तो भगवान कहते हैं उसी योग की रक्षा करने का वो वचन देते हैं कि योग क्षेमा वहाँ में हम उसके अंत में भगवान कहते हैं कि तुम अगर जीवन में कल्याण चाहते हो तो मात्र भगवान को भजो भजने का मतलब होता है उसकी स्मृति और उसकी स्मृति का क्या मतलब अगर हम ये कहें कि हम घर पर कुछ काम कर रहे हैं तो उसकी स्मृति का क्या मतलब इस मामले में कभी बड़े लोगों को भ्रम होते हैं कैसे होता है कि भगवान की स्मृति करते करते मैं रोटी कैसे बनाऊंगा भगवान की स्मृति करते करते मेरे को मान लो कोई बात कही नहीं है जैसे कॉलेज में कोई पढ़ाने वाला प्रोफेसर है तो पढ़ाऊंगा कि भगवान को याद करूंगा ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना संभव नहीं हो पाता कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान को तो याद कर हम सभी संसार के काम नहीं कर सकते तो उसको कैसे बचें तो वो गुरुजन बताते हैं ये बड़ी अच्छी बात है कि उसको साक्षी मानकर सब काम करो ये समझ के रखो कि भगवान देख रहे हैं यानी मेरे सामने वो बैठे हैं और मैं कुछ भी करूं कई बार क्या होता है ये कोई नहीं देख रहा है ये काम कर लूँ पर ये मान के चलो कि वो तो देख ही रहा है अगर उसकी नज़र से बचा के कुछ कर सकूं तो करूं अन्यथा वो तो देख ही रहा है इस बात को अगर हम मान के चलते कि ईश्वर साक्षी है तो उसी का नाम है कि भगवान का सतत भजन संसार का सतत भजन का नाम सही नहीं है कि तालियाँ बजा के या डोंडोर पीटो आप कि हम भगवान को खूब याद करते हैं या खूब हो हिलाते जाओ या खूब जब बताते जाओ संसार को ये संसार को बताने की चीज़ नहीं है क्योंकि अंतरयात्रा की प्रकाश सौरभ आती है आपके व्यक्तित्व से बाहर लेकिन उस क्रिया की कोई जानकारी बाहर नहीं आती आपके भीतर से एक सौरभ निकलती है जो आपके व्यक्तित्व तो निखरता है आपकी बातों में मिठास आपकी बातों में प्रेम झलकता है आपके दृष्टिकोण में लोगों के प्रति क्षमा की भावना बढ़ जाती है आपके दूसरों के गुण दोष देखने से ज़्यादा उनसे प्रेम करने की भावना बढ़ जाती है इस तरह के जब आपके हृदय के अंदर आने लगते हैं तो आपके व्यक्तित्व से उसकी सौरभ अलग दिखाई देगी लेकिन आप अंदर क्या कर रहे हो ये कभी भी दिखाई नहीं देगा तो भगवान को साक्षी मारकर संसार का समस्त जो काम करते हैं वही परमेश्वर का भजन करते हैं भजन करने के लिए कोई गीत गाना जरूरी नहीं ना कोई कीर्तन जरूरी है कीर्तन भी अच्छा है कोई बुराई नहीं है अगर फालतू की गपशप करने से तो कीर्तन बहुत ही अच्छा है लेकिन 24 घंटे तो आदमी कीर्तन नहीं कर सकता लेकिन उसको साक्षी तो वो हर जगह मान सकता है भोजन करते वक्त चाहे कोई बीमा नहीं करते वक्त भी साक्षी तो मांग ही सकते क्यों देख रहा है मेरे सामने बैठा है वही भगवान का सतत भजन है और अन्य अंत में भगवान कहते हैं कि मन मना भव यानी मेरे मन वाला हो जाए यानी तेरा मन और मेरा मन एक हो जाए कि तेरे मन में वही बात आए जो मेरे मन में आती है याने इसका भी बहुत तात्पर्य बहुत गहरा है बहुत अच्छा है हमारा मन और हमारी अंतरात्मा दोनों का एक शाश्वत युद्ध है जो हजारों बरस से चलता आ रहा है हमारा मन कहता है कि मिठाई खा लो और अंतरात्मा कहती है कि शक्कर की बीमारी मत खाओ ऐसे ही होता है ये बीमारी कर लो और अंतरात्मा कहती है मत करो तो ये जो युद्ध है जो हमेशा के लिए इसको तो अंत करो जो मन है तेरा वो मेरा मन मेरा मन मतलब अंतरात्मा भगवान का मन अंतरात्मा और तुम्हारा मन वो है जो संसार को चलाता है या संसार से चलता है तो तुम्हारा मन और मेरा मन ये एक हो जाए यानी मैं जो कहूँ तेरा मन भी वही कहे उसको बोलते मनमना भावा तो भगवान ने अंतिम श्लोक में बोला है कि मनमना भावा ने मेरे मन वाला हो जाए तो जैसे ही मेरे मन वाला हो जाएगा तो तू मेरे और अपने आप चलाएगा उस समय तेरे को फिर किसी भी तरह की क्रिया काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है जो भी तू करेगा वो यज्ञ हो जाएगा अब यहाँ इससे बड़ी बात हो जाती है कि यज्ञ को हम करते हैं लेकिन हम जो भी करें वो यज्ञ हो जाए यज्ञ करें तो उसकी भावना की बात है लेकिन हम जो भी करें वो यज्ञ हो जाएगा अब हम जो भी करते हैं किसी से बात करते हैं किसी से किसी का कोई काम कर देते हैं किसी को घर बुलाते हैं किसी के घर जाते हैं ये सब कुछ यज्ञ का स्वरूप ले लेगा क्योंकि मनमना भव यानी आप वही करोगे जो परमेश्वर की इच्छा है परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध अब आपके जीवन में कोई भी कार्य स्वयं व नहीं होगा तो इसको बोलते हैं मनमनाभाव तो भगवान ने कहा कि तू मेरे मन वाला हो जा मुझे सब समर्पित कर दे मुझे ही भज यानी सब जगह मुझे ही देख और इस तरह से अपने संसार के कार्य को कर कि मैं सामने बैठा हूँ तब फिर क्या बोलते हैं भगवान कि मैं ही यज्ञ का साक्षी हूँ मैं ही यज्ञ का मुख्य याज्ञिक हूँ यानी समझते है कि मैं ही संपन्न करवाता हूँ आप क्या करा सकते हो तुम बोल दो तो कि मेरे को यहाँ आना है ये भी एक यज्ञ है पूर्ण तभी होगा जब भगवान की इच्छा होगी यानी परमेश्वर की इच्छा कैसे होती है वो कोई ऐसा तो नहीं है कि डिक्टेटर कि मेरी इच्छा तभी होगी जब मेरी मर्जी होगी ऐसा नहीं है आपकी योग्यता और आपकी भावना के अनुसार उसकी इच्छा होगी परमेश्वर की इच्छा को आप बदलते हो और आप भी तब तक बदलते हो जब तक इस मन का और अंतरात्मा का युद्ध है जब ये युद्ध समाप्त तो हो जाएगा तो उसकी इच्छा और आपकी इच्छा में कोई फर्क नहीं है उसी के लिए भगवान ने कहा था बलम बलवताम कामराग काम राग विवर्जितम यानी जब कामना और राग नहीं है तो मैं उस बलवान का बल हूँ और उस जगह पर उन्होंने एक जो अंतिम जो बात जो कही थी जो अपने पिछली बार भी बात करी थी कि पूर्णतः क्वांतम कौन, भौतिक है वो जिसमें क्या धर्मा हो भूतेशु धर्माविरुद्धो धर्म विरुद्धो भूतेशु कामो अस्मि भरतर्षभ, है ना मुझे बता कि धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ, है ना? जो धर्म काम यानी इच्छा शक्ति का जब आपकी इच्छा कौन सी जब वो काम राग से मुक्त है वो आपकी इच्छा है ना आपका मन वो और संसार दोनों का धर्म एक संसार जो है पूर्ण संसार जो अभिव्यक्त सृष्टि है वो अभिव्यक्त सृष्टि और आपका मन जो कामराज से मुक्त है वो मेरी इच्छा शक्ति के रूप में आपके पास है वो और संसार दोनों का धर्म है धर्म का क्या मतलब होता है उसके क्वालिफिकेशन उसकी योग्यताएं या ना कैसे जल का धर्म है नीचे बहना अग्नि का धर्म है गर्म होना गर्म करना वायु का धर्म है बहना इसी पाप का धर्म है कि कर्म फल पैदा करना ऐसे हर वस्तु या हर भावना का एक धर्म है तो हमारी मन का धर्म और इस सृष्टि का धर्म एक हो जाता है यानी जो हम हैं भगवान की जो इच्छा शक्ति है उसी का रूप संसार है और वही इच्छा शक्ति का रूप आपकी इच्छा शक्ति का रूप भी संसार है अगर आप कामनाओं से मुक्त हो कामनाओं से मुक्त है ना प्रेम से युक्त तो हुए तो कामना से मुक्त हुए यह बात हमेशा हमको स्मरण रखना चाहिए कि जहां कामना है वहां प्रेम हो ही नहीं सकता और जहां प्रेम है वहाँ कामना हो ही नहीं सकती और एक बात तय है कि प्रेम एक पक्ष ही, ही होता है प्रेम के दो पक्षी और टू वे ट्रैफिक कभी भी नहीं होता हमेशा वन वे ट्रैफिक होता है मात्र एक ही जगह है जहाँ पर प्रेम का आदान प्रदान हो सकता है वह है परमेश्वर के साथ बाकी संसार के अंदर प्रेम का कोई आदान प्रदान नहीं है आप किसी को प्रेम इसलिए करते हो कि वो भी मुझे प्रेम करता है तो बिजनेस हो गया ये तो व्यवसाय हो गया लेकिन जब आप किसी को निश्छल प्रेम करते हो तो वो प्रेम सीधा ईश्वर तक चला जाता है चाहे वो बच्चे को निश्चल प्रेम करो चाहे पत्नी को निश्चल प्रेम करो चाहे भाई को निश्चल प्रेम करो चाहे पड़ोसी को निश्चल प्रेम करो चाहे देश को निश्चल प्रेम करो जो आपका प्रेम बिना किसी कामना भावना के है तो वो प्रेम सीधे सीधे परमेश्वर की ओर चला जाता है और जैसे ही तो तुम वो भावना कामना करते हो तो सौदा बन जाता है प्रेम रह नहीं जाता इसलिए प्रेम सदा कहते हैं कि सिंगल डायरेक्शनल है यानी यूनी है एक ही दिशा में बहता है आपसे निकलता है प्रेम करने के अनंत अवसर और अनंत संभावनाएँ और अनंत क्षमता भगवान ने आपको दी है अनंत प्रेम कर सकते हो अनंत समय तक प्रेम कर सकते हो और जितना चाहो कर सकते हो जितनी देर तक चाहो कर सकते हो यानी आपके पास प्रेम का अनंत भंडार है लेकिन प्रेम पाने की कामना कि मुझे बदले में कोई प्रेम दे दे वो प्रेम का नाश हो जाता है वो नाश हो जाता है प्रेम का जैसे ही तुमने सोचा कि मैंने इसको प्रेम इतना किया इसने मुझे बदले में क्या दिया एक बच्चे ने हमको बुढ़ापे में घर से निकाल दिया हमने बचपन में इसकी क्या क्या सेवा नहीं करी इसके मलमूत्र साफ किया इसको स्कूल में भेजा इसको पढ़ाया लिखाया लेकिन हमने प्रेम नहीं किया बच्चे क्यों नहीं किया क्योंकि हमने तो काम लगा रखी थी इन्वेस्टमेंट करते जा रहे थे कि बच्चा बड़ा होगा बुढ़ापे में सेवा करेगा अच्छा पैकेज लाएगा बुढ़ापे में पैसे लाएगा उस पैसे से मेरा बुढ़ापा अच्छा कट जाएगा तो हमने उसमें इन्वेस्टमेंट करा था वो इन्वेस्टमेंट फेल हो गया जैसे कभी हम किसी में शेयर खरीद लेते हैं उस कंपनी डूब जाती है तो इन्वेस्टमेंट फेल हो जाता है वही स्थिति होती है जब हम अपने बच्चे से अपेक्षाएँ करते अगर हम उससे मोहब्बत करते तो हम हाँ उसकी खुशी में खुश होते हैं और वो स्थिति एक दिशा में ही जाता है प्रेम बदला कभी नहीं होता तो यहाँ पर भगवान उसी बात की यहाँ पर अच्छी तरह से समझाते हैं कि तू मेरी ओर दृष्टि वाला हो जाए मेरे मन वाला हो जाए अब हमने जो आज के लिए अपना जो भी समय बचा है इसमें अब आज के लिए हमने जो दसवें अध्याय का आरम्भ करने की विचार करिए तो नवा अध्याय था उसको राजगुहे योग या राजयोग के नाम से जाना जाता है और जो अब अगला अध्याय है दसवां योग इसको हम विभूति योग कहते हैं भगवान का विभूति योग यानी इसमें भगवान की विभूतियों का वर्णन है यह कहाँ से शुरू होता है भगवान कहते हैं कि एक बार तुम और सुनो कह अब तक जो भगवान ने नौ अध्याय में जो बात कही उसको सार रूप से या दूसरी तरह से वो फिर से बताते हैं अब ऐसा क्या कारण है जो बता चुके उसको फिर से बताना किसी कहानी में हम एक बात को दो बार तो नहीं बताते तो ये पहली बात तो ये कि वो युद्ध क्षेत्र के अंदर कही गई बात थी दूसरी बात ये थी कि वो उसके लिए अर्जुन पूरी तरह से तैयार नहीं थे वो तो हताश थे उस हताशा से बाहर निकालना और किसी को ज्ञान देना एक लंबी प्रक्रिया है तो भगवान थे सक्षम थे इस काम के लिए तो उसको उस हताशा से बाहर भी निकालना है और उसको ज्ञान भी देना है और उसको उसकी जो खोई हुई उत्साह है उसको वापस दिलाना है ताकि वो युद्ध कर सके तो ज्ञानी जब युद्ध करता है तो वैसे ही करता है जैसे भगवान युद्ध करेगा और अज्ञानी युद्ध करता है तो वैसे ही करेगा जैसा वो कर्मबंधन में बनने की कोशिश कर रहा है वो स्वयं को हर तीर चलाने के साथ हर हथियार चलाने के साथ वो स्वयं को बंधन में बांध लेता है। लेकिन जब वो ज्ञान पाने के बाद में युद्ध करता है तो वो युद्ध मनमना होने के बाद कर रहा है अब उसको भगवान की इच्छा के अनुरूप उसके अंतरात्मा से वो कर रहा है अब उसको कोई कर्म बंधन नहीं है मनमना जो हो जाता है उसको कभी कर्मबंधन नहीं होता उसका मन और भगवान की इच्छा एक ही होती है और भगवान की इच्छा के अनुसरण करना कभी भी कर्मबंधन में नहीं डालता तो अब यहाँ पर है ना वो कहते हैं कि एक बार पुनः सुन तू मेरे गौरव को जान क्योंकि मेरे प्रभव को बड़े बड़े देवता और ऋषि भी नहीं जान पाए मेरे प्रभाव को प्रभव को है ना मैं कहाँ से आया मेरा उद्गम कहाँ है हमने शिव मुहिम में पढ़ते तो बोले वो पाताल में जा कर आकाश में जा कर तो वो शिव जी का कहीं हमको ओर छोर दिखाई नहीं दिया पाताल में भी नहीं दिखाई दिया वो आकाश में भी कहीं उनका और छोर दिखाई नहीं दिया क्यों दिखाई देगा क्योंकि वो अंतरिक्ष और समय से परे है उनका न आदि है न अंत है उसी का नाम सनातन है तो हम जिस सनातन भावना की बात करते हैं वो भगवान ही सनातन है और इसके लिए ये समस्त सनातनता कहलाती है जब हम परमेश्वर की उस सनातनता को स्वीकार करते हैं कि वो न कभी जन्म और न उनका कोई आकार है न कभी उनका अंत होने वाला है इसलिए वो कहते हैं कि मेरे प्रभाव को न कभी देवता और न कभी ऋषि जान पाए हैं और जो मुझे सनातन रूप से जानते हैं मेरे सत्य को जानते हैं वे पाप मुक्त हो जाते हैं यानी वो उनके पाप नष्ट हो जाते हैं भगवान को जानना ही पाप मुक्ति का सबसे बड़ा तरीका है अब यहां पर पाप का मतलब मात्र पाप नहीं है यहां मात्र पाप का मतलब होता है कर्म हम उसको प्रत्येक रूप से पाप बोल देते हैं यहाँ पर पुण्य का भी नाश करते हैं भगवान न केवल पाप का नाश करते हैं भगवान पुण्य का भी नाश करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि पुण्य भी उतनी ही बड़ी बेड़ी है जितना पाप पाप लोहे की बेड़ी है तो सोने की बेड़ी है पुण्य अगर पाप भुगतने धरती पर आना पड़ेगा पुण्य लेना पड़ेगा तो पुण्य को भी तो भुगतने धरती पर आना पड़ेगा और उस समय फिर क्या होगा फिर हो सकता है कोई नए पाप कर बैठो तो या नए पुण्य कर बैठो इस तरह इस सृष्टि के चक्र से तुम बाहर नहीं निकल पाओगे लेकिन तो गोल गोल घूमते ही चले जाओगे क्योंकि जब तक पाप या पुण्य दोनों में से कुछ भी कर्म फल है तब तक हमारा बैलेंस जीरो नहीं हो पाता और वो फिर कैरी फॉरवर्ड होता रहता है अगले जन्म में वो वासना बन जाती है और वो वासना पुनर्जन्म का कारण होती है तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मेरे सत्य को मेरी सनातनता को जानते हैं अब जानने का मतलब यहाँ से जानना नहीं यहाँ से जानना अगर आप खाली बौद्धिक स्तर पर जानते हो तो तो जान गए अपन जैसी इन्फॉर्मेशन मिली कान में बात पड़ी हम जान गए लेकिन जानने के बाद मानना और फिर उसका अनुसरण करना ये तीन स्तर होते हैं यहाँ से आदमी सर से जानता है दिल से मानता है और अपनी नाभि के स्तर अस्तित्व या, या आत्मा के स्तर पर उसका अनुसरण करते हैं अनुसरण करना नहीं पड़ता वरण जब आत्मा के स्तर पर बात जाती है तो अनुसरण अपने आप होता है वो मनमना हो जाता है फिर, फिर।, फिर उसके बाद में क्या होता है वो वैसा ही व्यवहार करता है जैसा परमेश्वर के अनुकूल है उसके लिए फिर परमेश्वर से प्रतिकूल व्यवहार करना संभव ही नहीं है वो लड़ाई झगड़ा भी करेगा तो परमेश्वर के अनुकूल ही करेगा लड़ाई झगड़ा करना यह कोई सांसारिक बात नहीं है क्यों कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि लड़ाई करो उन्होंने लड़ाई से भागने का तो नहीं बोला भागने का तो खुद चाह रहे थे उनको रोका लड़ाई महत्व तो नहीं है महत्व तो है आपकी ज्ञान आपकी भावना जिसके द्वारा वो आप कर्म करने जा रहे हो अब आपकी जिम्मेदारी है तो जिम्मेदारी से भाग क्यों रहे हो पहले ज्ञानी बनो और वो जिम्मेदारी को निभाओ तब जब यज्ञ तुम ज्ञान की तरफ युद्ध भी यज्ञ है ज्ञान की तरह जब युद्ध करोगे ज्ञानी होकर युद्ध करोगे एक यज्ञ की तरह युद्ध करोगे तो और उसमें क्या है आपका परमेश्वर से प्रीति के सिवा कुछ भी नहीं है कि मेरे को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है मेरे को राजा बना के भगवान ने भेजा है तो मेरे को प्रजा की रक्षा करनी है मेरी जिम्मेदारी आता ही फिर कोई भी हो वो तो चाहे मेरे परिवार के लोग हों चाहे राक्षसों की सेना सामने खड़ी हो मुझे तो उनका सामना करना ही है तो उस परिस्थिति में उनके लिए कोई कार्मफल नहीं है अब वो कहते हैं कि विवेक ज्ञान उत्साह वैराग्य सुख दुख ये सब कुछ अस्तित्व अनस्तित्व भय निर्भयता ये सब मैं ही हूँ अब यहाँ से इनकी वो अपनी विभूति बताते हैं कि इस सृष्टि में किसी को भय लगता है कोई निर्भय है कोई बलवान है कोई निर्बल है कोई सुखी है कोई दुखी है किसी को यश मिल रहा है कोई को अपयश मिल रहा है लेकिन सब रूपों में मैं ही हूँ वो ये नहीं कहता है, सिर्फ यश में हूँ अपयश मैं नहीं हूँ ऐसा नहीं बोलते यश भी मैं हूँ अपयश भी हूँ शिव दर्शन भी यही कहता है कि जितनी नेगेटिविटी है जितनी ऋणात्मकता है सृष्टि में वो यहाँ तक बोलते हैं भगवान कि सृष्टि में जो जो दुष्कर्म हैं उसमें द्युत क्रीड़ा भी मैं ही हूँ या जो जुआ खेलते हैं बोले वो भी मैं ही हूँ है ना अब वो कहते हैं कि मुझसे अलग हट के जुआ हो भी नहीं सकता अगर मैं वहाँ नहीं होगा तो जुआ कैसा क्योंकि कोई भी यज्ञ मेरे बिगर होता ही नहीं है वो भी तो तुम यज्ञ ही है उस यज्ञ की भावना भले गलत हो पर यज्ञ तो है यज्ञ तो वो भी है जुआ भी यज्ञ है अगर आपके डाका डालने जाओ वो भी यज्ञ है अब वो यज्ञ का स्वरूप गलत है हेतु तो वो भी यज्ञ है इसलिए वो कहते हैं और यज्ञ का पुरुष में ही हूँ मैं ही उस यज्ञ को संपन्न कराता हूँ इसलिए मैं नहीं हूँ तो यज्ञ संपन्न होगा ही नहीं तो आपको जो जो काम करना है उसके पीछे परमेश्वर तो खड़ा ही है लेकिन वो तब तक पीछे खड़ा है जब तक आप उसको आगे नहीं करते आप बोले आप आगे रहो आपकी इच्छा के अनुसार मैं चलूँगा तो फिर समझते कि परमेश्वर की इच्छा से हो जाता है, जब तक कि मैं मैं करूँगा आपको पीछे ज़रा सफलता दिलाते जाना कामना पर यज्ञ होता है तो उस परिस्थिति में भगवान कहते ठीक है तेरी कामना पूरी कर उस समय में वो भगवान उसकी कामना पूर्ति जरूर करते हैं लेकिन वो कर्मफल में बंध जाता है तो विवेक ज्ञान उत्साह मानसिक संतुलन तप दान समस्त ये भावनाएं हैं वो मैं ही हूँ वो कहते हैं भगवान कि जो सप्तऋषि हैं चार मनु हैं जो इस सृष्टि को उत्पन्न कर सब जीवों के जनक हैं वेदों में पुराणों में इसका उल्लेख है कि सप्तऋषि और चार मनु है ना ये सृष्टि में जीवों को उत्पन्न करते हैं तो कहते हैं ये मेरी ही प्रकृति के हैं मेरे ही स्वभाव के हैं या ये, ये भगवान कहते हैं कि चार मनु और सप्तषि मेरे ही स्वभाव के न मेरे ही अंश हैं और इनसे समस्त सृष्टि उत्पन्न होती है इसका मतलब कि ये समस्त सृष्टि भी मेरा ही अंश है जो मेरे गौरव को जानता है न उसे कर्मफल से मुक्ति मिल जाती है स्पष्ट भगवान बोलते हैं और मुझे सबका स्रोत तो जानकर यानी सबका ओरिजिन प्रभाव है ना मेरा प्रभाव तो कोई नहीं जान सकता लेकिन समस्त सृष्टि का प्रभाव में हूँ हमने उसमें पढ़ा था स्पन्ध कार्यक्रम यश उन्मेष निमेशा भेहम जगत प्रलयोदयो तम शक्ति चक्र विभव प्रभवम शंकरम स्तुमा या शक्ति चक्र यानी संसार तम शक्ति चक्र विभव प्रभवम यानी इस शक्ति चक्र के गौरव के उद्गम स्थान आप हो आपको प्रणाम शंकर जी इस प्रकार से जो सबसे पहले स्पंदकारिका में हमने प्रथम सूत्र जैसे पढ़ा था वही बात हम कहते भगवान कहते हैं कि मेरा कोई प्रभाव नहीं है मेरा कोई उद्गम नहीं है तुम बड़े बड़े ऋषि और मुनि और जो ज्ञानी हैं वो भी नहीं, नहीं जान सकते क्यों है ही नहीं तो जानेंगे कैसे लेकिन जो मुझे सनातन रूप से जानता है वो आपसे मुक्त हो जाता है और वो मुझे जानने के लिए वो बताते हैं कि मेरा मेरी विभूतियों को सुनो कि मैं सुख दुख शम अच्छा बुरा रात दिन सब कुछ मैं ही हूँ उसके बाद वो कहते हैं ज्ञानी जन न केवल मुझे भजते हैं वरन अपना जीवन मुझे समर्पित कर देते हैं भगवान कहते हैं कि मुझे भजते हैं और जीवन मुझे समर्पित कर देते हैं यानी उनकी जीवन में उनकी व्यक्तिगत लालसाएं समाप्त हो जाती हैं जो भगवान का सचमुच में यजन करते हैं उनकी व्यक्तिगत लालसाएँ शांत हो जाती हैं उनको ऐसा नहीं लगता है कि यार मैंने ऐसा होना चाहिए बुढ़ापे में ऐसा बुरा नहीं होना चाहिए कि मेरे घर में बच्चे अच्छे निकलना चाहिए या इनकी शादी विवाह अच्छी जगह होना चाहिए इनका काम धंधा बहुत अच्छा चलना चाहिए वो क्या होता है कि उस समय में वो शांत चतुर् सब अपने अपने कर्म कर रहे हैं मेरे बच्चे भी कर रहे हैं मेरी पत्नी भी कर रही है और मैं भी अपने कर्म भुगत रहा हूँ तो उस समय उसकी व्यक्तिगत लालसाएँ समाप्त हो जाती हैं उसी को बोलते हैं भगवान के प्रति अपना जीवन समर्पित कर देना जो मुझसे प्रेम करते हैं मैं उन्हें बुद्धि योग देता हूँ इसके अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो मुझसे प्रेम करते हैं मैं उन्हें बुद्धि योग देता हूँ बुद्धि योग देने का मतलब होता है कि उनकी बुद्धि में वो प्रखरता देता हूँ वो शार्पनेस देता हूँ कि उनको परमेश्वर के प्रति हृदय में प्रेम जागृत हो संसार के प्रति विमोह पैदा हो तो वो बुद्धि योग भगवान कहते हैं कि मैं जो प्रेम उनसे रखता है मैं उसको बुद्धि योग देता हूँ और फिर उन लोगों के प्रति करुणावश उन लोगों से करुणा रखते हुए जैन जिनको फिर बुद्धि योग देता हूँ उनके हृदय में प्रकाश रूप से मैं स्वयं पहुँच जाता हूँ ना? आत्मा रूप से तो हूँ ही मैं भगवान अभी आगे बोलेंगे कि मैं जीवों में आत्मा रूप से हूँ लेकिन वो कहते हैं कि जिस भक्त के हृदय में प्रेम है उसके हृदय में प्रकाश रूप से मैं पहुंच जाता हूँ यानी जब उसके हृदय में प्रकाश पहुंचता है तो फिर वो उसका जीवन प्रकाशित हो जाता है यानी वो फिर दूसरों के लिए भी उदाहरण बन जाता है कहीं आप देखेंगे उनको उनको देख के लोग अपनी जीवन यात्रा तय करते हैं कि यार वो उनके शरण में चले गए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा इसलिए जब हम इस तरह से परमेश्वर को समर्पित हो जाते हैं तो परमेश्वर स्वयं हमारे हृदय में निवास करने लगते हैं इसको सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि परमेश्वर हमारे हृदय में निवास कर लेते हैं अब इतने जब कहा भगवान ने तो इसके बाद पहली बार अर्जुन के मुंह से ये वजन निकलते हैं। अब इसके बाद में भगवान को पहली बार उन्होंने सही रूप में पहचाना अभी तक वो क्या समझते थे मेरे सखा मेरे ड्राइवर हैं तो ना मेरे रथ को हांकने वाले हैं है ना ज़्यादा ज़्यादा वो समझते थे विद्वान हैं राजा हैं लेकिन अब उन्होंने उनको सही रूप में पहचाना भगवान को कि कि हे कृष्ण आप सर्वोत्तम ब्रह्मा हैं अब उनको समझ में अब वो स्तुति करने लगे भगवान की है ना कृष्ण की स्तुति करने लगे कि हे, हे आप सर्वोत्तम ब्रह्म हैं आप ही पवित्र करता हैं आप ही जन्मदाता हैं आप ही सृष्टि के प्रभाव हैं आपके गौरव को नारद जी ने कहा था असीत ने कहा था देवल ने कहा था व्यास जी ने कहा था मतलब कहा तो था पर हमने सुना था यहाँ पर जानकारी थी पर वो यहीं रह गई थी कहा था हमने सुना था लेकिन हमने माना नहीं अब उसके आगे बोलेंगे इसी अध्याय में अर्जुन कि आपकी बातों को अब मैं सत्य की तरह जान रहा हूँ अभी तक जानकारी दो तरह की होती है एक हम जानकारी को जानकारी दे लेते हैं देखेंगे पता लगाएंगे क्या होता है है ना लेकिन यहाँ आप उसको सत्य की तरह वो जान रहे हैं भगवान की बातों को वो सत्य की तरह जानते हैं आगे एक श्लोक में उन्होंने लिखा कि मैं अब आपकी बातों को सत्य की तरह जान रहा हूँ तो अभी तक है ना उन्होंने जो बातें थी जानकारी तो थी हमको भी बहुत सारी जानकारी है द्वैत की जानकारी या द्वैत की जानकारी लेकिन हमारे जीवन के जो प्रोजेक्ट्स हैं यज्ञ हम कैसे कर रहे हैं वो हमें जानते हैं इसलिए उनके अनुसार हम ये तय करेंगे कि कर्मफल मिलेगा पाप योनि में जन्म लेंगे कर्म करेंगे पुण्य योनि में जन्म लेंगे या परमेश्वर की तरफ पहुंच जाएंगे ये बात सब इस बात पर निर्भर करेगी कि हमारे अंतस की भावना उस यज्ञ को करते वक्त क्या है तो भगवान को कहते हैं कि आप सर्वोच्च ब्रह्म हैं आप पवित्र करता है जन्मदाता हैं आपके गौरव को संत और ऋषियों ने नारद ने हमको कहा था लेकिन आज मैं आपसे ही उस गौरव को सुन रहा हूँ आप वो विनीत नतमस्तक हो जाता है कि ये गौरव मैं आपकी मुख से सुन रहा हूँ और आपके इस बात को वचन को सत्य की तरह ही जान रहा हूँ अरे अभी तक की जो जानकारी थी वो खाली जानकारी थी लेकिन अब ये जानकारी मेरा ज्ञान बन गई मैं आप, आपको सत्य की तरह जान रहा हूँ दोनों बातों के बहुत बड़ा फ़र्क है एक सांसारिक बात थी किसी ने आपको कहा कि नहीं नहीं मैं आपका बहुत प्यार करता हूँ तो आप उस जानकारी को दिमाग में रख लोगे क्या मालूम झूठ बोल रहा हो क्या मालूम इसका कुछ मतलब हो क्या मालूम क्यों ऐसा बोल रहा है प्यार करता हूँ लेकिन अब भगवान जब कह रहे थे वो कहता मैं इस बात को अब सत्य के जा रहा हूँ कि आप सृष्टि के उद्भव हो आप पवित्रकर्ता हो आप सर्वोच्च ब्रह्म हो आप सबके पिता हो आपसे ही सृष्टि का जन्म हुआ है चारों मनुओं ने और सप्तषियों ने आपसे ही जन्म लिया है और आप ही इस सृष्टि के बीज हो अब ये सारी बातें उनको समझ में आती अब इसके आगे उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही अर्जुन ने कि आप आपके ही द्वारा आपको जान रहे हो है ना वो भगवान को वो भगवान को कृष्ण को कहते हैं कि अब आप आप ही के द्वारा आपको जान रहे हो इस बात को कहने का तात्पर्य उसका तात्पर्य यह है कि अब भगवान का प्रकाश अर्जुन के हृदय में प्रवेश कर गया जब अर्जुन के हृदय में भगवान का प्रकाश प्रवेश कर जाता है तो अब अर्जुन जो भगवान को जान रहे हैं तो कौन जान रहे हैं भगवान ही भगवान को जान रहे हैं भगवान ही भगवान को जान रहे हैं क्योंकि अब यहाँ पर अर्जुन का मन और कृष्ण का मन अब एक हो गया दोनों के मन अभी तक अलग अलग थे विवाद था दोनों के बीच में ऐसा क्यों ऐसा क्यों शंकाएँ थी संशय थे लेकिन अब वो भगवान की कृपा से हृदय में प्रकाश अवतरित होने लगा तभी वो क्या बोले कि मैं आपको वचनों को सत्य की तरह जान रहा हूं और आप आप ही के द्वारा आप ही को जान रहे हो मतलब जानने वाले अभी आप हो जानने का साधन भी आप हो और जिसको जाना जाना है वो ज्ञातव्य ग्या, कौन है वो भी आप हो ज्ञाता भी आप हो ज्ञान भी आप हो और ज्ञातव्य भी आप हो यानी इस जब हमारे संसार की जो त्रिपुटी है वो समस्त आप ही हो आप उनको समझ में आ गया कि मैं क्या जानूंगा भगवान को वो तो भगवान मेरे भीतर प्रविष्ट कर चुके हैं इसलिए अब वही उसको भगवान को जान रहे हैं यानी वो प्रकाश वो महसूस करने लगते हैं वो कहते हैं स्वयं के द्वारा आप स्वयं को जानते हैं अब आप अपना गौरव बिना किसी अपवाद के मुझसे वर्णन करो भगवान से वो प्रार्थना करते हैं कि अब अपना गौरव बिना किसी अपवाद के मुझसे कहो तो वो फिर अपना गौरव बताते हैं कि मैं जीवों में आत्मा के स्वरूप से रहता हूँ वसुओं में आदित्यों में विष्णु की तरह हूँ ज्योतिपुंजों में सूर्य के रूप में हूँ मरुतों में मरीछी हूँ नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ वेदों में सामवेद हूँ स्थावरों में मैं मेरु पर्वत हूँ इस तरह से वो अपने समस्त सृष्टि के भिन्न भिन्न उन्होंने कम से कम इसमें पचास साठ बातें बताई उन्होंने कि मैं मासों में मैं मार्गशीर्ष्य हूं, ज्ञान में मैं आत्मज्ञान हूं, अक्षरों में अ हूं, जो प्रथम अक्षर अ है और अक्षर में अ हूं, उच्चारण में ओम हूं, इस तरह उन्होंने भगवान ने अपनी बात बताई लेकिन अंत में उन्होंने इस बात के आखिर में उन्होंने एक बात कही कि हे अर्जुन ये इतने विस्तृत बातों से क्या इतनी विस्तार से कहने के बजाय तुम इतना ही समझ लो कि इस समस्त सृष्टि का स्रोत में ही हूँ और तुम जो कुछ देख रहे हो वो मेरे सिवा कुछ भी नहीं है अधिक व्याख्या की जरूरत नहीं है मेरे एक छोटे से अंश से इस समस्त सृष्टि आधारित मेरे छोटे से छोटा सा अंश ही इस समस्त सृष्टि को आधार देता है ये अंतिम रूप से भगवान इसमें कहते हैं यानी उन्होंने अप, सभी बताया कि मैं रुद्रों में शंकर हूं यक्षों में कुबेर हूं वसुओं में अग्नि हूं पर्वतों में मेरु हिमालय पर्वत हूं जलाशयों में मैं समुद्र हूं ऋषियों में नारद हूं नियामकों में यम हूं नियामक मतलब जो नियम बनाता है सजा देता है नियामकों में मैं यम हूं देव्यों में प्रहलाद हूँ पक्षियों में गरुड़ हूँ वेदों में सामवेद हूँ जन्म भी मैं हूँ मृत्यु भी मैं हूँ और जीवन भी मैं हूँ है वो कहते हैं आरंभ मध्य और अंत जीवों का आरम्भ मध्य अंत तीनों में हूँ और उनके आत्मा के रूप में उनके भीतर हूँ इस तरह से वो भगवान बताते हैं कि सृष्टि में ये प्रतीक रूप से बोलते हैं ऐसा नहीं है कि हिमालय पर्वत में हूँ तो दूसरा पर्वत में नहीं हूँ ऐसा नहीं है क्योंकि अगर वो ऐसा होता तो ये नहीं कहता कि ये छोटी सी बात है इसको मत समझो मैं तो सत्य बता रहा हूँ मैं सब कुछ में ही हूँ क्योंकि अगर वैसी बात होती कि खाली हिमालय हूँ तो बाकी के पर्वत कहाँ जाएंगे मैं अगर समुद्र हूँ तो दूसरे जलाशय कहाँ जाएंगे मैं अगर गरुड़ हूँ तो दूसरे पक्षी कहाँ जाएंगे लेकिन भगवान कहते हैं ये तो मैं प्रतीक रूप से तुम्हें अपना गौरव बता रहा हूँ इस गौरव को समझने के लिए एक उदाहरण है लेकिन सत्य है कि समस्त सृष्टि का उद्भव मैं ही और प्रभाव भी मैं ही हूँ या ना उसका उद्भव मेरे से निकली है और विभव में मैं हूँ यानी उसका वैभव जो निकला है मुझसे निकला है और जो समाप्त होगा वो भी मुझे में समाप्त हो जाएगा इस तरह से भगवान ने अपनी विभूति का वर्णन किया है तो इसीलिए हम इसको भगवान का विभूति होकर तो आज की बात हम यही समाप्त करते हैं गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण नारायण गुर नारायण नारायण नारायण गुर नारायण नारायण सद्गुदेवी जय सची सरकार की जय की जय ओम भद्रम कर्ण भीषणिया देवा हा, भद्रम पश्ये माक्षरजत्रात्री रंगस्तवा विषे मही दा ओं ओम वक्त सहन मुद्द सहवीर कर्वावहे तेजस्वीना पतिमस्तु मां विषावे ओं स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्व स्वस्ति नाक्षर स्वस्तिनो बृहस्पतिदा ओं पूर्णमद पूर्णमित पूर्णस्थमा ओम शांति शां शांति